मेले हैं चिराहों के रंगीन दिवाली है महका हुआ गुलशन है हंसता हुआ माली है मेले हजिराहों के रंगीन दिवाली है महका हुआ गुलशन है हंसता हुआ माली है इस रात कोई देखे धरती के नजारों को शर्माते हैं ये दीपक आकाश के तारों को इस रात कोई देखे धरती के नजारों को शर्माते हैं ये दीपक आकाश के तारों को इस रात का क्या कहना इस रात का क्या कहना ये रात निराली है महका हुआ गुलशन है हंसता हुआ माली है गुलशन है हंसता हुआ, हुआ माली है नमस्कार हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार आपको सबसे पहले तो आज ये बता दूं कि पिछले दिनों एक ऐसी फील मेरे अंदर आई जिसका जिक्र किए बगैर मैं रुक नहीं सकता साहब हुआ यूँ कि जैसा मैंने आपको पहले बताया ना कि पिछले हफ्ते मुझे अपने गृहनगर बनारस में रहने का अवसर मिला तो साहब बनारस में हमारे छोटे भाई के समान हमारे पिताजी के मित्र का बेटा हमसे मिला ओम जी और साहब ओम जी ने मुझसे कहा कि भैया हम आपके इस बात का इंतजार करते हैं सोमवार की सुबह साहब आपको सच बता रहा हूं कि अमीन सायानी साहब को जो फील आती होगी ना उस पल उस एक लड़के के लड़का मतलब अब तो रिटायर्ड आदमी है मगर मेरे लिए तो लड़का ही है उस लड़के के ये कहने से कि हम सोमवार की सुबह आपके पॉडकास्ट का इंतज़ार करते हैं साहब बिल्कुल अमीन सयानी वाली फील आई मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग इसका इंतज़ार करते हैं मगर अगर आप इंतज़ार करते हो तो भैया बार बार मुझको बता दीजिएगा ताकि मैं उस फील को यानी उस फील की जो फ्लेम है ना वो मुझे खुश रख सके चलिए साहब तो ये तो एक बात हुई दूसरी बात आपको बताएं कि बनारस से लौटकर आते ही हमको दिवाली मिल गई और साहब जब दिवाली आई ना तो जैसा कि होता है ये रोशनी का त्योहार हम सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ यादें लेकर ही आता है खास तौर से ऐसे लोगों के लिए ये बात बिल्कुल सही है जिन्होंने अनेक दिवालियाँ देखी हैं बच्चों के लिए भी ये बात सही है क्योंकि वो अपनी पिछली दिवाली याद करते हैं और हम पिछली दिवालियाँ याद करते हैं तो साहब अब की बार की दिवाली भी हर दिवाली की तरह हमें अपनी पिछली दिवालियों की याद ज़रूर दिलाती रही जैसा कि पिछले कई सालों से होता आया है इस दिवाली में भी हम लोग अकेले ही थे यानी कि ना बच्चे साथ थे और ना माता पिता ना कोई और बड़ा बुजुर्ग या कोई अन्य रिश्तेदार केवल हम और हमारी पत्नी साहब दिवाली के जो परंपराएं हैं उनको निभाते हुए लक्ष्मी गणेश भी आए खील बताशे भी आए कुछ दिए भी आए मगर न मालूम क्यों रोशनियां लगाने का यानी कि वो जो इलेक्ट्रिक लाइट्स होती है ना उसका कुछ मन नहीं किया और आपको बताएं साहब इस बार तो दिवाली में हम जिमी लाना भी भूल गए शायद हाँ जिमी आपको बता दू कहा ये जाता है हमारे यहाँ घर में कि अगर दिवाली पर जिमी नहीं खाया तो अगले जन्म में छछूंदर होने का खतरा है तो साहब मुझे लगता है कि इस बार की दिवाली में हमने जिमी नल खाया ना हम लाए ना बनाया तो साहब अगले चौरासी लाख योनियों में किसी एक योनी में छछुंदर होना तो लिखा है हमारा तो इसका मतलब मोक्ष पाने का जो चांस था वो तो खत्म हो गया चलिए कोई बात नहीं ये भी सही हाँ तो मैं आपसे कह रहा था के साहब इस बार हम दिवाली की रोशनियां नहीं लगा पाए यो तो हर साल ऐसा ही कुछ होता है क्योंकि जब से ये बात चल निकली है कि वो सब रोशनियां चीन से बनकर आती हैं तब से न मालूम क्यों उनको लगाने का मन नहीं करता अच्छा सा हमने दिए तो खरीदे थे दिए थोड़े बहुत जलाए भी मगर दिवाली में जैसा मैंने आपसे कहा पुरानी दिवालियों की याद आने लगी और खास तौर से इस बार उस दिवाली की याद आ रही थी जबकि हम लोग किसी न किसी तरह हम लोग मतलब हम और हमारा भाई नौकरी शुरू कर चुके थे और कहीं ना कहीं बाहर होते थे यानी अपने घर से दूर होते थे और कैसे भी करके दिवाली के समय घर पहुंचने की कोशिश किया करते थे आप साहब घर तो बनारस था और है बनारस अभी भी रहेगा मगर वो घर अब हमने छोड़ दिया है तो अब लगता है कि वो घर हमारा नहीं रहा हाँ था जरूर और हमारी यादों में रहेगा भी मगर अब फिजिकली तो हमारा नहीं है अच्छा साहब तो उन अनेक दिवालियों में से एक दिवाली वो भी याद आई जबकि शायद आपने भी कोशिश की होगी कि आप अपने घर पहुंच जाएं, मगर नहीं पहुंच पाए तो साहब हमारे साथ भी ऐसा ही हो चुका है एक बार नहीं दो तीन चार बार अनेक बार हो चुका है तो अभी ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं क्योंकि अभी मैंने वो इन शॉर्ट जो समाचार आते हैं उसमें किसी व्यक्ति को भीड़ के कारण कन्फर्म रिजर्वेशन होते हुए भी दिल्ली से अपनी ट्रेन में चढ़ने का अवसर नहीं मिला और साहब वो व्यक्ति जो था उसने बहुत रुष्ट हो के रेल मंत्री को चिट्ठी लिखी और वो एक खबर बन गई साहब हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है हम आपको बताएं हमारी एक दिवाली जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं मगर आज फिर उसका जिक्र करना चाहूंगा वो दिवाली रेल में बीती थी, थी आप पूछेंगे वो कैसे भाई हुआ यू कि हमने बंबई से बनारस जाने के लिए टिकट बुक कराया और साहब वो टिकट ऐसा था जिसके हिसाब से हमको दिवाली के दिन लगभग 12 बजे मुगल सराय स्टेशन पर पहुंच जाना चाहिए था साहब वो गाड़ी चली बंबई से 12 घंटे देर से और साहब चूंकि 12 घंटे देर से गाड़ी चली तो हमारी दिवाली की शाम बारह घंटे देर से चली मतलब बारह घंटे देर से पहुँचेगी तो आप समझ सकते हैं कि दिवाली की शाम जिस समय दिवाली मनाई जाती है और रोशनियाँ की जाती हैं हमने उस ट्रेन में गुजारी अब आपको पूरी घटना बता दो हमने एक तूफान एक्सप्रेस शायद उसका नाम था जो ट्रेन बम्बई से चलती थी हमने उसमें रिजर्वेशन कराया था और साहब वो गाड़ी 12 घंटे देर से चली यानी बजाय शाम को 6 बजे चलने के सुबह 6 बजे चली और साहब सुबह 6 बजे चली अब हम आपको बताते हैं उसका लाभ क्या हुआ हमको नुकसान तो हमने आपको बता ही दिए मगर उसका लाभ ये हुआ कि हमने दिवाली के बदलते हुए रंग देख लिए अब पूछेंगे कैसे साहब वो गाड़ी दोपहर में जहाँ से निकल रही थी यानी जिन इलाकों को पार कर रही थी वहाँ पर घरों में साफ़ सफाई पुताई दिखाई पड़ी थोड़ी और शाम हुई लोग दीपक सजाते हुए दिखाई पड़े तेज़ी से गाड़ी चली जा रही है और हम देखते जा रहे हैं कि शायद अगले पचास किलोमीटर आगे साहब दीपक जलते हुए नज़र आने लगे और धीरे धीरे रात जवान होती गई यानी कि रोशनियाँ बढ़ती गईं और हमको लगातार चमचमाते हुए शहर गांव दिखाई पड़ते रहे सबसे खास बात आपको जो बताना चाहता हूं वो ये है कि दिवाली कोई ऐसा त्योहार नहीं है जो किसी एक कोने में मनाया जाता हो या किसी एक कम्युनिटी में मनाया जाता हो दिवाली हमारे देश भर में उसी उत्साह उसी उमंग से मनाई जाती है और हर जगह पर परंपराएं पूजा पाठ में है, शायद कहीं बाएं बैठने का कहीं दाएं बैठने का कहीं दीपक पहले जलाने का अगरबत्ती बाद में जलाने का हो मगर ये परंपरा सब जगह पर है कि साफ़ सफाई होगी उसके बाद दिए लगाए जाएंगे कुछ घर को सजाया जाएगा यानी कि जहाँ भी रहने की जगह है उसको थोड़ा सुसज्जित करके रोशन किया जाएगा दिवाली में चाहे हम भगवान राम का इंतज़ार करें या नरका सुर के वध की प्रतीक्षा करें किसी भी हालत में मनानी खुशी है और करनी रोशनी है तो साहब हमने वो रोशनी होते हुए देखी ये बात दूसरी है कि जब हम बनारस पहुँचे उस समय तक आधी रात से ज़्यादा हो चुकी थी मगर साहब हमारे पहुँचने के बाद दिवाली की पूजा हुई क्योंकि हमारे माँ बाप पत्नी बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि हम कब आएंगे साहब हमारी तो दिवाली जब आपने मना ली तभी दिवाली हो गई तो साहब हमने वो दिवाली भी मनाई है हमको एक और दिवाली की याद आई जबकि बच्चे छोटे थे और साहब हम पटाखे लेने के लिए बनारस में पटाखों का एक बाज़ार है देखिए अब तो हम हैदराबाद में रहते हैं और हमने देखा है कि हैदराबाद में कुछ ख़ाली मैदानों में पटाखों की दुकानें लगा दी जाती हैं दिवाली से तीन चार दिन पहले और साहब वहां पर पटाखे बिकते हैं कई दुकानें होती हैं तरह तरह के पटाखे बिकते हैं शायद इसलिए क्योंकि वो ये चाहते हैं कि पटाखे मेन बाज़ार में, में ना बिके कहीं आग लगने का ख़तरा वगैरह ये सब हो जाता है मगर साहब बनारस में उस ज़माने में यानी जबकि हम बात कर रहे हैं उस जमाने में पटाखे बाज़ार में बिकते थे और साहब बाज़ारों में पटाखों की दुकानें लाइन से लगी होती थी मगर हमको पता था कहीं पर थोक पटाखे भी मिलते हैं तो साहब हम हमारे एक आध मित्र हम लोग मिल करके गए साहब वहाँ थोक पटाखों की दुकान में और साहब वहाँ से पटाखे खरीद के लाए कुछ नए नए तरीके के पटाखे भी थे अभी तो शायद एक ही नाम याद आ रहा है जिसका नाम था सीटी वो पटाखा उसमें था कि आप आग लगाइए और साहब वो पटाखा तेजी से ऊपर की ओर उड़ता था सीटी बजाता हुआ की आवाज के साथ सॉरी मैं आवाज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ वैसे आवाज निकल नहीं रही गला थोड़ा सा खराब है मौसम की बात है साहब और उम्र भी तो हो चली है चलिए छोड़िए अभी उम्र की बात क्या करें हाँ तो साहब बच्चों के लिए पटाखे लेके आए बच्चे बेहद खुश मगर आपको यह भी बता दें कि वही बच्चे जो उस समय पटाखे चला के खुश थे थोड़े से बड़े होने पर यानी कि हमारी दोनों बेटियों ने ना मालूम नामूम पर सुन लिया मुझे लगता है अपने अपने स्कूल में ही सुना होगा कि साहब ये पटाखे बनाने के लिए बच्चों का यानी छोटे बच्चे चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल होता है और साहब उसमें दुर्घटनाएं भी होती हैं तो बच्चे चोट खा जाते हैं तो साहब बस इन बच्चों ने शपथ ले लिया कि हम पटाखे चलाएंगे ही नहीं और साहब आप भरोसा करिए पिछले कितने ही सालों से यानी जब ये बच्चे अरे अब तो सब अलग अलग हो गए हैं मगर पिछले कितने ही साल जब वो हमारे साथ भी थे उन्होंने पटाखे चलाने ही बंद कर दिए ना कोई फुलझड़ी ना कोई बम ना चरखी कुछ नहीं क्यों क्योंकि ये बनाए जाते हैं ऐसी जगह पर जहां पर कि चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल होता है बस साहब वो चाइल्ड लेबर के साथ में इन्होंने अपने आप को जोड़ लिया और पटाखे चलाने बंद कर दिए ठीक है हमने कहा भी कि अरे भाई तुम पटाखे नहीं चलाओगे तो उन बच्चों को काम कैसे मिलेगा मगर साहब हमारा ये लॉजिक जो था इसने उन लोगों की मदद नहीं की चलिए तो साहब एक दिवालियाँ ऐसी भी मनी जहाँ पर कि बच्चों ने पटाखे लेने खरीदने और चलाने से इनकार कर दिया मगर आपको बताऊँ आपकी बार की दिवाली में एक ख़ास बात यह हुई हैदराबाद में आपको बताएं यहाँ पर पटाखे बहुत चलाए जाते हैं शायद कुछ प्रॉस्पेरिटी की बात होगी बम्बई में भी पटाखे बहुत चलते हैं मगर बम्बई में आवाज़ वाले पटाखे कम हैं वहाँ पर आतिशबाजी बहुत जोर की होती है यानी अगर आप छत पर चले जाए साहब मुझे याद है एक दिवाली में हम माहिम के गेस्ट हाउस की छत से आसमान में देख रहे थे माहिम के गेस्ट हाउस की छत से बहुत दूर तक का आसमान दिखता है और साहब वहाँ से जब हम देख रहे थे ना पूरा आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजी मतलब तरह तरह के रंग आसमान में बिखर रहे थे बहुत ही सुंदर दृश्य था अच्छा यहाँ पर हैदराबाद में बम वाले पटाखे बहुत हैं बहुत ज़ोर जोर से बम बजते, या तो साहब हालत यह है कि हमें अपने घर से आतिशबाजी नज़र नहीं आती या शायद हम कोशिश नहीं करते उन जगहों पर जाने की जहां आतिशबाजी हुआ कर। अच्छा आपको एक मज़े की बात बताएं मैंने आपसे बताया ना बनारस में पर्सनल स्पेस का मैं जिक्र कर रहा था बनारस में ये भी जिक्र कर रहा था कि कैसे लोग आपको बिना मांगी सलाह देते हैं बिना मांगी बातें करते हैं यहाँ पर भी ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी ने बिना मांगी सलाह दी हो <coughs> मगर दिवाली की शाम मैं और मेरी पत्नी हम लोग थोड़ा सा अपनी बिल्डिंग से बाहर निकले और साहब सड़क पर कुछ बच्चे पटाखे चला रहे थे तो मेरी पत्नी जो एक भारी साड़ी पहने हुए थी और वो अपने कान पर हाथ भी रखे थी और मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश कर रही थी तो मुझे नहीं मालूम कि कान पर हाथ रखने से पटाखों की आवाज में कुछ कमी आती है क्या मगर चलिए कोई बात नहीं एक बात तो पक्की है कि उससे ये तो प्रदर्शित हो जाता है कि साहब आपको उस आवाज से थोड़ी बहुत इनकनवीनियंस हो रही है तो साहब हम रास्ते पर जब निकले तो सड़क के दोनों ओर यानी उस रास्ते के दोनों ओर छोटे छोटे बच्चे पटाखे चला रहे थे और पटाखे क्या वो छोटे से बम होते है ना जिसको तो थोड़ा आग लगा के ऐसे हवा में उछाल देते हैं हवा में बम फट जाता है पट्ट की आवाज के साथ अच्छा हाब वो बच्चे चला रहे थे उन्होंने मेरी पत्नी को आते देखा और देखा कि वो अपने कान पर हाथ रखे हैं बस भैया उसमें से एक बच्चे ने पटाखा चलाना रोक दिया और साथ ही सामने वाली यानी सड़क पे सड़क के उस पार जो दूसरे बच्चे खड़े थे उनको भी कहा रुको और कुछ तेलुगु में भी कहा मगर उसका मुझे जो लब्बोलबाब लगा वो यही था कि उसने कहा कि रुक जाओ इनको निकल जाने दो तब पटाखे चलाएंगे ऐसा नहीं कि उसने ये कहा हो कि इनके मतलब इनको डराने के लिए पटाखे चलाएंगे खैर साहब वो कर दिया उसने और साहब बहुत ही अच्छा लगा हमको क्योंकि हमने उन बच्चों को वो थम्स अप भी किया और थैंक यू भी बोला मुँह मुँह से मगर थैंक यू तो शायद आवाज़ वहाँ तक ना पहुँची होगी पटाखों के शोर में मगर हाँ अंगूठा दिखाया थम्सअप किया वो तो समझ ही गए चलिए साहब तो उसके बाद बहुत ही अच्छा हुआ मज़ा आया अब आपको एक और बात बताएं जैसे मैं कह रहा था ना बहुत सी दिवालियों का जिक्र तो इसमें एक दिवाली वो भी याद आई जिस दिवाली में पत्नी बीमार हो गई थी और हुआ यूँ था कि दिवाली की छुट्टियाँ आने वाली थीं और साहब हम नैनीताल में रहते थे नैनीताल में दिवाली की छुट्टियाँ आने का मतलब ये होता था कि बड़ा उत्साह होता था कि अब हम नैनीताल से बनारस जाएंगे तो बनारस की यात्रा करेंगे और साहब घर पहुँचेंगे वहाँ जाकर सबसे मुलाकात होगी दिवाली मनाएँगे वैसा वैसा तो साहब छुट्टी की शाम यानी पूर्व संध्या हम लोग ट्रेनिंग सेंटर में काम करते थे तो साहब ट्रेनिंग सेंटर से हम लोग दीवा अच्छा एक बात आपको और बताऊँ पहाड़ों में ना ये जो अक्टूबर नवंबर का महीना होता है ये टूरिस्टों के हिसाब से बहुत अच्छा सीजन होता है क्यों क्योंकि बरसात हो चुकी होती है और अगर आपको हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ना यानी जो बर्फ वाली चोटियाँ हैं आप उनको देखने जाए तो बहुत ही साफ दिखाई पड़ता है यानी जो पर्वत श्रृंखलाएं आप मई जून में जाकर नहीं देख सकते वो पर्वत श्रृंखलाएं आपको अक्टूबर नवंबर में इतनी साफ दिखाई पड़ती है कि पूछे मत तो साहब हम लोग भी हालांकि नैनीताल में ही रहते थे मगर हम लोगों ने भी हम लोग मतलब मैं हमारे साथी श्री बांगा और श्री एम टंडन साहब हम लोग तीन चार लोग हम लोग इकट्ठे हुए और साहब हम लोग अपनी अपनी गाड़ियों में थोड़ा एक आपको बता दूं ऐसे जानकारी के लिए किलबरी की साइड नैनीताल से अगर आप कभी नैनीताल जाएं तो किलबरी की तरफ जाइएगा वहाँ पर एक मोड़ है और उस मोड़ पर अब तो वहाँ बहुत दुकानें वगैरह बन गई हैं उस समय कोई दुकान वकान नहीं थी वो एक कच्ची सी सड़क हुआ करती थी उस मोड़ पर आप चाइना पीक वाले पहाड़ के पीछे पहुंच जाते थे और चाइना पीक वाले पहाड़ के पीछे पहुंच के आपको अपने सामने सैकड़ों किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला दिखाई पड़ती थी एकदम साफ यानी जिसमें नंदा देवी आई डों मुझको अब उसका नाम भी नहीं याद रह गया नंदा देवी का नाम इसलिए याद है क्योंकि वहां पे से किसी ग्लेशियर का जिक्र होता था तो साहब वो सब पहाड़ की श्रृंखलाएं बिल्कुल साफ दिखाई पड़ती थी तो हम लोग साहब वहाँ पहुँच गए और जब वहाँ पहुँचे बहुत ही सुंदर दृश्य मगर इतनी ठंडी हवा और साहब हमारी पत्नी अब जैसा मैंने आपको बताया है थोड़ा मतलब तापमान के लिए थोड़ा सेंसिटिव है तो साहब उनको जब तक हम लोग वहाँ से वापस आए उनको अच्छी खासी सर्दी लग गई और थोड़ा बुखार भी हो गया वापस आने में ज़्यादा समय नहीं लगा मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा से ज़्यादा आधा एक घंटा लगा होगा मगर उस एक घंटे के अंदर अंदर उनको तेज़ बुखार हो गया और बदन में कपकपी आने लगी साहब हम लोग अपनी गाड़ी बजाए घर ले जाने के सबसे पहले डॉक्टर साहब के पास पहुँचे डॉक्टर वहाँ उस वक्त नैनीताल में एक ही डॉक्टर थे जो हमारे बैंक के डॉक्टर भी थे उन्होंने साहब वहीं सड़क पर ही बायदा एक इंजेक्शन ठोक दिया उन्होंने कहा कि देखिए इनको बाकायदा आराम कराइए मैंने इनको ये इंजेक्शन दिया है आप ये दवाइयाँ मैं अभी आपके पास भिजवाता हूँ और आप इनको आराम करने दीजिए हमने कहा डॉक्टर साहब आराम कैसे करने दें हमको तो सुबह सुबह अपनी गाड़ी उठाकर बनारस जाना है साढ़े सात सौ किलोमीटर का सफ़र है उन्होंने कहा भूल जाइए वो सब अब नहीं चलेगा अब आपको कहीं नहीं जाना है इस हालत में इनको लेकर आप कहीं नहीं जा सकते बस आप बात हो गई ख़त्म और साहब हमने उसी वक्त फ़ोन लगाया हमारे मकान मालिक शेखर भट्ट साहब थे शेखर भट्ट साहब के फ़ोन से समाचार दिया बताया ऑब्वियसली माता पिता तो बहुत दुखी हो गए होंगे हुए ही मगर भाई आ गया था हमारा तो इसलिए उसमें शायद उनको थोड़ा संतोष तो मिला ही होगा खैर तो साहब हम तो जा नहीं पाए अब साहब हुआ ये कि दिवाली जिसे हमें बनारस में मनाना था वो दिवाली हमें नैनीताल में मनाने का मौका मिला अच्छा एक देखिए हर चीज़ का कुछ ना कुछ फ़ायदा नुकसान तो होता ही है इसका भी एक फ़ायदा हुआ हमको पहाड़ों की दिवाली मनाने का एक मौका मिल गया यानी मनाने का तो नहीं क्योंकि पत्नी बीमार पड़ी थी देखने का मौका मिल गया आपको बताए दिवाली में यो तो मिठाइयों का एक्सचेंज होता है हम भी साहब बाज़ार से कुछ मिठाई ले आए क्योंकि घर में तो बनने का चांस नहीं था और साहब हमने भी मिठाई मतलब ला कर के तो रख ली मगर हम किसी के घर देने तो जा नहीं सकते थे मगर आप विश्वास करिए हमारे घर में कितने लोगों ने मिठाइयाँ भेजी जो भी आता था हम भी उसको मिठाई ऑफर तो करते थे मगर साहब मिठाई के साथ में तरह तरह की नमकीन ये सब आ गई हमारे घर में अब पत्नी जो थी वो बीमरिया तो थी मगर वो भी रोक नहीं पाई अपने आप को और उन्होंने कहा कि मैं ये सारा जिन जिन, जिन लोगों ने भेजा है मैं उनको मिठाई दूंगी जरूर हमने कहा भाई दिवाली में दिया जाता है मिठाई नमकीन आप बाद में देने से क्या फ़ायदा होगा मगर वो मानिए नहीं हाँ तो आपको ये बता दूँ साहब उन्होंने बाकायदा दिवाली के बाद मिठाई नमकीन बनाई डब्बे बनाए उनको बना के उन डब्बों में रख के भेजा हाँ अरे मगर हाँ एक बात आपको और बताऊँ साहब जैसे होली में हम लोग के यहाँ हम जहाँ रहते हैं वहाँ के बनारस का एक नियम है कि होली में गले मिलते साहब दिवाली में भी पहाड़ों में गले मिलते हैं तो यानी कि शुभ दीपावली या हैप्पी दिवाली ऐसे हाथ मिलाकर नहीं कहते गले लग के हैप्पी दिवाली कहते हैं शुभ दीपावली कहते हैं बहुत ही अच्छा सिस्टम बहुत ही अच्छी अच्छी परंपरा मैं तो कहूँगा क्योंकि अरे गले लगने का मौका बार बार कहाँ मिलता है कौन गले लग के मिलता है आजकल मगर चलिए साहब तो इस तरह से एक दिवाली हमने वो भी देखी अब देखिए दिवालियों का जिक्र निकला है ना तो चलता ही जाएगा मैं आगे भी आपसे बात करूंगा मगर आज की बात यहीं पर पूरी करता हूं कि दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जबकि आप चाहे अनचाहे खुश तो हो ही जाते हैं और साहब मैं तो यही चाहता हूं कि हमेशा हम लोग इस दिवाली के मूड में रहें देखिए दिवाली हर दिन तो नहीं मनाई जा सकती ना मगर दिवाली का मूड तो हर दिन मनाया जा सकता है और जैसा कि होता है दिवाली में गले लगना गले लगना मतलब अरे यार फिजिकली गले नहीं भी लगो तो कम से कम बातों से तो गले लग ही सकते हैं तो साहब मैं बातों से आपके गले लगता हूं और आप सभी को दिवाली हालाँकि कल हो चुकी मगर तब भी दिवाली की शुभकामनाएँ भी दे रहा हूं और आप सबों ने जितनी मुझे शुभकामनाएँ दी हैं उसके लिए आपका धन्यवाद भी कह रहा हूं और हाँ एक बार फिर से ओम जी को बताना चाहूंगा अगर वो इसको सुन रहे हो आज भी कि भैया आपने मेरे को वो अमीन सयानी वाली फील दी है तो दोस्तों ओम जी का ओम जी को फॉलो करिए ना अरे आप भी कहिए कि साहब हम इंतजार करते हैं देखिए झूठ मूठ में नहीं सच में कहिएगा तो आज चलता हूँ विदा लेता हूँ लिए। लिए अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नमस्कार खा जाए नजर धोखा है या फूल फुलझिया खा जाए नजर धोखा है या फुलझिया बारात है तारों की या रंग भरी लड़िया बारात है तारों की या रंग भरी लड़िया हो पे तराने हैं होठों तराने हैं बजती हुई ताली है महका हुआ गुलशन है हँसता हुआ माली है मेले है चिरागों के रंगीन दीवाली है महका हुआ गुलशन है हंसता हुआ माली है